द्रम कर्णे श्रेवाद्र पश्ये माक्ष स्थिर सुस्त्र ओर्दीय कारिका अला शांति प्रकरण के बाईसवें कार्य का तो कुछ विचार हुआ जिसमें विचार किया गया था कि कोई भी वस्तु तो न स्वता हो सकता है न परता हो सकता है न स्व पर उभय मिल हो सकता है न सत रूप से होता है न असत रूप से होता है न सदसत सद उभय रूप से होता है ऐसा सिद्ध किया अब आगे कहते हैं वस्तुओं वस्तु तो जन्म राहित कोई भी वस्तु वास्तव में जन्म नहीं है ये काल्पनिक जन्म है व्यावहारिक सप्ताह को लेकर के जन्म दिखाई देता है उत्पत्ति दिखाई देती है इसमें अन्य इस भी हेतु देते हैं जन्म वस्तु कोई भी वस्तु हो इनका वास्तविक जन्म न के अभाव में अन्य हेतु भी देते है हेतु कार्य का उनका हेतु तेनाल चापे स्वभावत न न जायते जायते फलं फलं चापि चापि अनादे न जाय जिस फल के आदि नहीं है कारण नहीं है आदि माने कारण जो जिस फल का कारण जिस शरीर का कारण नहीं है क्यों धर्माधर्म तो शरीर के बाद होना है धर्माधर्म से तो शरीर होता है बोलते को धर्म शरीर से धर्माधर्म होगा उसके पश्चात शरीर होगा तो धर्माधर्म का कारण नहीं मिल रहा है शरीर का अनादे फलातु न जायते जिसके आदि नहीं है कारण नहीं है जिस शरीर का आदि नहीं कारण नहीं है वो अनादि हो गया आदि कारण और ना आदि अनाधिकार रहित जो शरीर है उससे फलम न जाए थे धर्माधर्मा आदि संभव नहीं क्यों जिस शरीर का कारण ही नहीं है कारण है तो शरीर ने अपना स्वरूप प्राप्त ही नहीं किया है तो कैसे धर्माधर्मा पैदा करेगा वो अनादे फलातु न जाए अनादि जो फल है अनाधिकार था जिसके आदि ना हो उसको अनादि बोलते मेरे कारण न हो शरीर का कारण अभी पैदा ही नहीं हुआ शरीर होने के बाद होगा धर्माधर्म तो ऐसे शरीर से धर्माधर्म उत्पन्न होना संभव नहीं कारण नहीं है तो शरीर बना ही नहीं है शरीर हुआ ही नहीं तो वो धर्माधर्म कैसे पैदा करेगा वो अच्छा। फलम चापी स्वभावत और अनादि जो हेतु है जिसके आदि में कारण नहीं हेतु से हेतु के शरीर उत्पन्न होगा उसके बाद कारण मिलेगा किंतु तो शरीर उत्पन्न कब होगा धर्माधर्म द्रम होने के बाद अभी धर्माधर्म द्रम पहले पैदा करना है तो शरीर की आवश्यकता उसको है और शरीर अभी पैदा हुआ नहीं है तो कैसे धर्माधर्म द्रम होगा स्वभावतः तो पर अनादि जो हेतु है धर्माधर्म है जिसके आदि नहीं कारण नहीं ऐसे धर्माधर्म द्रम से फल भी नहीं होगा शरीर भी नहीं हो सकता है फल हम जाति न जाए थे फल भी पैदा नहीं हो सकता क्यों दोनों में एक दूसरे में आश्रित होकर बैठे हुए हैं धर्माधर्म और शरीर को देखते हैं कोई भी वस्तु हो नहीं सकता इसलिए नहीं हो सकता है हम प्रसिद्ध जो धर्म और अधर्म से शरीर होना मानते हैं शरीर से धर्माधर्म होना मानते हैं परस्पर दिखाई पड़ता है। कौन पहले होगा ये प्रश्न उठेगा धर्माधर्म हो तो शरीर हो <coughs> शरीर हो तो धर्माधर्म बने धर्माधर्म के लिए शरीर की आवश्यकता है किन्तु शरीर होने के लिए धर्माधर्म की आवश्यकता है। जब तक धर्माधर्म नहीं होगा तब तक शरीर नहीं बन पाता और जब तक शरीर नहीं होगा तब तक, तक धर्माधर्म नहीं हो सकता और शरीर दोष में कृषित है इसलिए बताया हेतु न जाए अनादेह अनादे फला हेतु न जाए जिसके आदि नहीं है कारण नहीं है मान जिस धर्माधर्म से शरीर पैदा होना था उस धर्माधर्म पैदा ही नहीं हुआ है तो शरीर का आदि नहीं कारण नहीं है ऐसे शरीर जो होगा माना अनुत्पन्न शरीर उसे धर्माधर्म नहीं हो सकता और धर्माधर्म होने के लिए शरीर की आवश्यकता है तो शरीर नहीं है तो धर्माधर्म नहीं है वो भी अनादि हो जाएगा धर्माधर्म न आदि अनादि आदि माने कारण जिसके कारण नहीं है ऐसे धर्माधर्म से अनुत्पन्न अवस्था में धर्माधर्म उसे शरीर भी नहीं होता स्थिति आ जाएगी आदि न से तय है आदिर्ण जिसका कारण नहीं मिलता है तो उसकी उत्पत्ति हो नहीं आदीर्ण आदिर्ण यस्य आदिर्ण विद्यते आदि माने कारणम जिस व्यक्ति का कारण नहीं मिल रहा है शरीर उत्पन्न होने के लिए धर्माधर्म की आवश्यकता है धर्माधर्म अभी शरीर होने के बाद होना है उसने तो पहले धर्माधर्म है ही नहीं तो शरीर के आदि नहीं है आदि नहीं तो शरीर का जन्म भी नहीं है कारण नहीं है तो जन्म भी नहीं है उसी प्रकार धर्माधर्म को देखते हैं हो सकता है कि नहीं उसके धर्माधर्म होने के लिए शरीर चाहिए शरीर धर्माधर्म के बाद बनना है उसने तो अभी धर्माधर्म के लिए शरीर नहीं है कैसे धर्माधर्म पैदा होगा एक आदिर नश्यश्य वस्तु न आदि न वित जिस वस्तु का आदि माने कारण नहीं होता है तस्य ही आदिर तस्य आदि माने जाति जन्म नहीं हो सकता जिसका कारण न हो उसका जन्म नहीं हो सकता ये दोनों में कारण निश्चय करना मुश्किल है धर्माधर्म उत्पन्न करने के लिए पहले शरीर चाहिए शरीर तब होगा पहले धर्माधर्म होगा तो शरीर के बिना धर्माधर्म होना नहीं है धर्माधर्म तो के बिना शरीर होना नहीं है एक दूसरे में अपेक्षित बैठे हैं तो दोनों के जन्म उत्पत्ति होना संभव नहीं मतलब धर्माधर्म की उत्पत्ति हो सकती है न शरीर की वस्तु स्थिति है व्यावहारिक सत्ता अलग है व्यवहार में चल रहा है वस्तु स्थिति यह है ठीक है देखते हैं न अनादि फलाद हेतु अनादि फल मने जिस फल का आदि नहीं है फल मने शरीर आदि माने कारण जिस शरीर का कारण अभी पैदा ही नहीं हुआ क्यों जिस धर्माधर्म से शरीर होना था वो तो शरीर के बाद होगा धर्माधर्मे की उत्पत्ति बाद में होनी है शरीर होगा तब तो होगा जिस धर्माधर्म से शरीर होना है अभी है ने, कारण नहीं है धर्माधर्म तो बाद में होना है पहले कहा मिलेगा धर्माधर शरीर बनने के बाद होगा ना पहले कहा है ये कहा न अनादे फे तुरजा हेते अनादि जो फल है अनादि माने जिसका कारण नहीं है फल शरीर ये शरीर का अभी कारण पैदा ही नहीं हुआ कौन धर्माधर्म ही नहीं ऐसे जो शरीर से हेतु न जाय हेतु धर्माधर्म पैदा हो नहीं सकता शरीर धर्माधर्म नहीं बना पाएगा क्यों शरीर बन नहीं पा रहा है कारण नहीं उसका अजन्मा शरीर हो रहा है तो शरीर जन्म ही नहीं हुआ तो कहा धर्माधर्म करेगा तो हेतु होना संभव नहीं फल से अनादि तु हेतु जब मैं फल यदि अनादि है फल मान शरीर यदि अनादि है कारण रहता है आदि माने कारण कारण रहित है कारण नहीं है शरीर का माने बिना कारण अवस्था में पड़ा हुआ है तो ऐसा शरीर जो होगा पैदा ही नहीं हुआ सिद्ध हो जाता है फल से अनादित्य फल जब कारण रहित होगा तब तो शरीर कारण रहित होने पर तत्व हेतु जन्म नहीं उत्ता तो तो फिर वो शरीर से ही धर्माधर्मिक उत्पत्ति भी हो सकती है जब शरीर पैदा ही नहीं हुआ कारण ही नहीं है तो उस शरीर से ऐसा अजन्मा शरीर से धर्माधर्म की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है सदा तसंगा अगर ऐसे शरीर से जो अजरमा शरीर से भी धर्माधर्म होने लग जाए तो हमेशा धर्माधर्म होने लग जाएगा यह हो नहीं सकता फलों में भी नादर जाएगे अनादर हेतु फल न जाएगे जिसके आदि दे ये फल का फल बने है शरीर वो शरीर भी हेतु अनादि हेतु से बने धर्माधर्म जिसके कारण शरीर बना ही नहीं अभी ऐसी अवस्था के धर्माधर्म वस्तु है ही नहीं उसे शरीर में नहीं हो सकता दोष का वही दोष लग जाएगा स्वभावता इत्यादि कहा था ठीक है ना भी स्वभावता निमित्त अंतरण फलम हेतु स्वभाववादी कहेंगे अपने बो जाएगा धर्माधर्म के लिए शरीर निमित्त नहीं और शरीर के लिए भी धर्माधर्म निमित्त नहीं, नहीं।, नहीं स्वभाववादी अपने आप हो जाता है नेचर नेचर बोलते हैं ना कुछ लोग वो स्वभाववादी है वो अपने आप होता है अग्नि ऊपर क्यों चलती है उसका स्वभाव है पानी नीचे क्यों जो बहता है उसका स्वभाव है बस एक ही उपाय है हर वस्तु में स्वभाव बोलते हैं स्वभाववादी का कहना है कहते हैं ना पे स्वभाव होता स्वभाव से हो अपने आप हो धर्माधर्म के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है शरीर के लिए धर्माधर्म की आवश्यकता नहीं अपने पैदा हो जाते हैं धर्माधर्म बिना निमित्त का पैदा होगा शरीर के बिना निमित्त का होगा ऐसा कोई कहे स्वभाववादी तब क्या थे? ना कि स्वभावतः स्वभाव माने स्वत भी हो नहीं सकता निमित्त के बिना कोई हो नहीं सकता कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता निमित्तम अंतर है न फल हेतु न जाय स्वभाव से केवल निमित्त के बिना फल माने शरीर या हेतु माने धर्माधर्म नहीं हो सकता निमित्त चाहिए धर्माधर्म के लिए निमित्त होगा शरीर शरीर के लिए निमित्त होगा धर्माधर्म स्वभाव स्वाभाव का भी खंडन होगा तथा हेतु महा इसमें कारण बताते हैं तस्य आदि नश्य कहा, जिसका कारण नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती इकारि का स्वभाव अपने आप नहीं हो सकता कोई भी वस्तु कारण चाहिए कुछ भी होने के लिए कोई न कोई कारण चाहिए आदीर्ण विद्यते आदिर नहा जिसके कारण नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी नहीं हो सकती ये बताया कारण रहित से जन्म अनुपलब्ध है कारण रहित जो व्यक्ति होगा जिसके कारण नहीं है ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति संभव नहीं है धर्म शरीर में देखते हैं तो एक के लिए दूसरी की अपेक्षा है शरीर चाहिए हमको अभी उसके लिए चाहिए पहले धर्माधर्म और शरीर होगा तब तो धर्माधर्म होगा धर्माधर्म होगा तो शरीर होगा एक दूसरे में अपेक्षित बन के बैठे हैं कोई इतना धर्माधर्म पैदा हो सकता है ना शरीर पैदा हो सकता है ये वास्तविक स्थिति है व्यवहार में चल रहा है धर्माधर्म भी चल रहा है शरीर भी चल रहा है व्यावहारिक दृष्टि अलग है यह परमार्थ तो दृष्टि है कहा कारण रहते जन और उपलब्ध है कारण रहित जो वस्तु होगा उसकी उत्पत्ति होना संभव नहीं है कारण चाहिए वस्तु नो वस्तु तो जन्माभावे हेत्तर पर तुम श्लोक से सुच कोई भी वस्तु है वास्तव में जन्म नहीं हो सकता है काल्पनिक जन्म तो हो जाता है रज्जु में काल्पनिक सर्प पैदा हो सकता है अज्ञान से किंतु वास्तविक सर्पत नहीं हो सकता रज्जु में सर्प पैदा होता है किंतु काल्पनिक सर्प होता है अज्ञानकालीन सर्प है तो वास्तव में सर्प पैदा नहीं हो सकता इसी प्रकार है वस्तुरो वस्तु जन्माभाव कोई भी वस्तु उसके वास्तव में जन्म का अभाव में हेत्म तर पर श्लोक से सूचा दी अन्य हेतु परख श्लोक कार्य कर सूचना देते हैं कहा किंच कर के भाषण में कहा किंच हेतु फल अनादिव्यु अब्ध, अभ्युपगछता त्वया सिद्धांत कहते हैं पूर्व को तुम हेतु को भी अनादि मानते हो फल को भी अनादि मानते हो दोनों का कारण नहीं है अनादि मानते हो हेतु फलयोर अनादित्म अभ्यस्ताया द्वैतवादी द्वैतवादीवादी तुम जो द्वैतवादी हो तुमने हेतु माने शरीर और फल फल माने शरीर हेतु माने धर्माधर्म दोनों को अनादि कहा ऐसे मानने वाले जो तुम हो तुम्हारे द्वारा बलात् हेतु फल अजन्मा अभ्य एकाएक तुमने यही स्वीकार किया है कैसे किया हेतुफल अजन्म एव अभिगत हेतु और फल दोनों का जन्म नहीं होता यह सिद्ध किया है क्यों स्वयं पैदा नहीं हुआ दूसरे को पैदा कैसे करेगा अजन्मे सिद्ध किया है शरीर हाँ, और धर्माधर्म का अजन्म सिद्ध किया पूर्व आदि पूछता है कथम हमने कैसे स्वीकार किया जी अजन्म हम तो जन्म मानते हैं धर्माधर्म से शरीर की उत्पत्ति शरीर से धर्माधर्म की उत्पत्ति मानते हैं कैसे हमने अभेद किया अजन्म कैसे किया तो पूछा तो कहा अनादेर आदि रहता फलाद हेतु नजाद यही तरीका है जिसके कारण नहीं है ऐसे हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होती है या ऐसे फल से हेतु की उत्पत्ति माने जिसके कारण नहीं है धर्माधर्म बाद में होना है शरीर होने के बाद उस अवस्था में शरीर की उत्पत्ति कैसे होगी धर्माधर्म तो है ही नहीं तो कारण रहित होगा उस फल शरीर धर्माधर्म रहित होगा ऐसे शरीर से कैसे धर्माधर्म पैदा होगा धर्माधर्म पैदा नहीं हो सकता अनादेर आदि रहिता फलाद जिसमें आदि नहीं है कारण नहीं है ऐसा जो फल होगा शरीर होगा उससे हेतु आते धर्माधर में होना संभव नहीं, नहीं अनुत्पन्नात अजात अनादे फलातोर तो जन्मते सिद्धांत कह रहे हैं नहीं अनुत्पन्नात अजात जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है जो अजन्मा व्यक्ति है शरीर अभी पैदा ही नहीं हुआ ऐसा शरीर होगा क्यों उसका कारण है ही नहीं अभी धर्माधर्म तो बाद में होगा शरीर होने के बाद पूर्वावस्था में कारण धर्मा धर्माधर्म नहीं है ऐसा जो अनुपन्न अजाध अनादे फ है, है जो फल शरीर ऐसे फल से शरीर शरीर से हेतु जन्म नहीं चेतित हो हेतु का जन्म नहीं स्वीकार किया जाता तुमसे तुमने ऐसा स्वीकार नहीं किया है फिर इसी प्रकार फलमश और फल भी ऐसे जो अजन्मा हेतु यह तो से फल भी उत्पन्न नहीं होगा जो में पैदा ही नहीं हुआ उससे शरीर पैदा नहीं होगा फलम से आदि रहितात अनादि तो, जो आदि नहीं जिसके कारण नहीं है ऐसा जो अनादि हेतु है माने शरीर भी पैदा ही नहीं हुआ ऐसा जो धरबाधरमा हुआ उससे अजात अजात स्वभावता येगा क्या कैसा है अजन्मा बन के बैठा है दरबाधरमा शरीर नहीं पैदा हुआ वो शरीर को पैदा कैसे करेगा निर्निवृत्तम जाए देवृत्त भी नहीं हो सकता नभग मानते ऐसे भी नहीं मानते स्वभाव बाग भी तुम नहीं हो तस्मात अनादि तुम जो तुमने अनादि अनादिणा बिना कारण के मान लिया धर्म और हेतु काजन्माग हेतुफल को तुमने दोनों को शरीर और धर्मादर को अजन्मा ही स्वीकार किया है ये सिद्ध हो जाता है ये सिद्धांत का आदि कारण नश्य लोक लोक में देखा है जिसके कारण नहीं मिलता है आदि मान्य कारण लोक में जिसके कारण नहीं दिखाई पड़ता है नहीं मिलता है तब से ही आदि पूर्वोक्ता जाति उसके जो पूर्वोक्त जो जन्म है वो जन्म की सिद्धि नहीं होगी उत्पत्ति सिद्धि नहीं होगी जिसके कारण नहीं होता उसकी उत्पत्ति होना संभव नहीं है एक पूर्वोक्ता जाति तीन टिप्पणी अनादित तो अभिमत हेतु फल जो तुमने अनादि कहा हुआ जो हेतु फल में दोनों का जन्म होना संभव नहीं उत्पत्ति वाला का। कारण ही आदि जो कारण वाला होगा उसी की उत्पत्ति होती है आदि जन्म। कारण, कारण वाला जो होगा उसी का ही जन्म होता है आदि ऊपर उप अभ्युप होते न कारण जिसका कारण नहीं है उसके जन्म नहीं स्वीकार किया जाता चार की टिप्पणी न कारण स्वाद स्वभाव नहीं था इसलिए स्वभाव बाद भी ठीक नहीं है अपने आप होता है गाना भी ठीक नहीं क्यों कारण वाले से ही किसी का जन्म होता है जिसका कारण नहीं है उसका कोई जन्म उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए स्वभाव भी ठीक नहीं नेचर नेचर बोलना भी ने ठीक नहीं अपने आप होना जिला अपने आप अप होता नहीं है अपने आप अप कोई भी वस्तु नहीं होता कोई वस्तु हो नहीं आप ठीक से हेत्वम धर्म एवं दर्श हितुम प्रथम प्रतिज्ञा ये जो कार्य का है अजन्मा में अन्य भी हेतु देना चाहते हैं न धर्माधर्म पैदा होता है न शरीर पैदा हो सकता है विचार दृष्टि से चलेंगे तो व्यवहार दृष्टि में चल रहा है धर्मधर्म शरीर शरीर से धर्माधर्मा वास्तविक दृष्टि जो पार्थिक दृष्टि है उसे पर दोनों सिद्ध नहीं हो सकता है हेतु धर्म दर्श अन्य हेतु दिखाते हुए दिखाने के लिए प्रथम प्रतिज्ञा पहले प्रतिज्ञा करते हैं क्या प्रतिज्ञा हेतु इत्यादि करके कहा हेतु फल अनादिम अपना तुमने जो हेतु और फल दोनों को अनादि माना बिना कारण का माना क्यों शरीर पैदा होना है धर्माधर्म है ही नहीं तो पहले शरीर पैदा हो जाए -दर्म तो धर्माधर्म नहीं होगा तो बिना कारण का शरीर मानना पड़ेगा वैसे धर्माधर्म शरीर होना है धर्माधर्म नहीं बिना कारण का शरीर धर्माधर्म होना है शरीर पैदा ही नहीं हुआ है तो धर्माधर्म बिना कारण का होगा ये हेतु फल अनादित्व था अकारात्व तो, तुमने जो तो स्वीकार किया है शरीर और धर्माधर्म का तो बलाद अवश्य ही तुमने क्या स्वीकार किया हेतु फल अजन्म अभिगत बिना कारण का जब स्वीकार कर लिया तो क्या होगा अजन्म ही सिद्ध किया तुमने ये कहा था ठीक है फलाद हेतु जायते ततश फलम अभिवाद कथम अजन्मा अभिगतम पृछती पूर्वाद पूछता है महाराज हमने फल से हेतु उत्पन्न होता है ऐसे मानते हम ऐसा मानते शरीर से धर्माधर्म पैदा होता है हमारा कहना है फलाद शरीर धर्माधर्म जाए थे, थे, थे। फलाद हेतु फल होगा शरीर होगा धर्माधर्म तो हो जाएगा फल से शरीर तो के उत्पन्न प्रत्यक्ष धर्माधर्म के बाद फल हो जाएगा शरीर हो जाएगा हम तो ये मानते हैं अब कथम अजन्मा अब हमने अजन्म कैसे स्वीकार किया पूछा उसने तो उत्तर देते हैं। अरे बाबा तो फल से जो धर्माधर्म पैदा कर रहा है वो फल के लिए धर्माधर्म कहा धर्माधर्म बाद में पैदा होगा पहले जब शरीर पैदा होने के लिए पूर्व अवस्था में धर्मधर्म कहा शरीर तो, तो अजरमा ही होगा वैसे धर्माधर्म के लिए भी शरीर चाहिए था तो शरीर के पहले जो धर्माधर्म शरीर बनाने के लिए चाहिए आपको तो वह धर्माधर्मा अजरमा सिद्ध होगा कारण नहीं हो सिद्धांत ने तत्र तथा तो तो आद्यपाद अक्षर अक्षर योजनाएं परिहरती ये कहा उसमें पूर्वादि ने जो पूछा हम शरीर से धर्माधर्म की उत्पत्ति मानते हैं फिर धर्माधर्म होने के बाद में शरीर की उत्पत्ति मानते हैं कहा हमने अजन्मा कहा ऐसा मां कहा तो कहा नहीं तुम्हारे जो कथन है ना हम पूछते हैं पहले कौन होगा शरीर तुम शरीर बोलते शरीर अपना बोल जाएगा उसके लिए धर्माधर्म चाहिए अभी पैदा हुआ है कि आगे होना है यही कहना चाहते है आद्य पाद अक्षर योजनाया परिहरती इसका खंडन करते हैं प्रथम पाद के कार्य का हेतु न जायते कहा देखो हे, अनादे हेतु न जायते तुमने धर्म शरीर से धर्माधर्म होता है उसके बाद धर्मांधर्म शरीर होता है तुम ये मानना चाहते हो तो क्योंकि पहले चाहिए शरीर ऐसा जो अनादि फल है शरीर है उसके जिसके कारण नहीं है धर्माधरम तो बाद में पैदा होगा ना ऐसे शरीर से धर्माधर पैदा होना संभव नहीं है ये कहा था टिप्पणी थी पांच की चार की परे प्रश्न बीज भूतान आशंका परि थी पूर्वी की जो प्रश्न था हम इस तरह से मान लेते हैं क्या मानते हैं शरीर शरीर को मान के चलते हैं शरीर से धर्माधर हो जाएगा बस धर्माधर शरीर हो जाएगा वो शरीर पहले कैसा होगा जो धर्माधर पैदा करने के लिए वो जो धर्माधर्मा होगा उस शरीर का कारण बनना ही जाकर वो कैसे पैदा होगा शरीर वो मानना पड़ेगा शरीर को सिद्ध उसी उसी करते नहीं, कहा। नहीं तो अनुत्पन्नात अजात अनादे फला धर्मा धर्माधर्मा अभी पैदा ही नहीं हुआ है तो वो शरीर जो है अब आ, आप अपने पास कैसा है अनुत्पन्न उत्पन्न नहीं हुआ है ऐसे जो अनादि है आदि नहीं है कारण जिसका फलात मान शरीर हेतुर्जन्म इस्वय ऐसे शब्द स्वीकार नहीं करते हो ना चाहिए पहले धर्माधर्म चाहिए फलम कार्यक्रम संघाता या फलात्म फल शब्द का अर्थ है शरीर इंद्रिय है ये होना है हेतु हेतु शब्द का अर्थ है धर्म फलम चापी भागम विभजते फलम चापी स्वभावतः द्वितीय पाद उसके भी वजान करते हैं फलम च इत्यादि का भाष्य फलम च आदि रहता अनादिर हेतु अजात स्वभाव तरनिम जाये न फल भी आदि रहित जो हेतु से जिसके कारण नहीं है ऐसे शरीर है नहीं इस अवस्था के धर्माधर्म से स्वभाव से ही फल की उत्पत्ति भी, भी नहीं मानते हो अपने आप फल भी नहीं होता है ऐसा ठीक है मैं कहा आजाद अजा, अजात जायते न इति अभिभा अजात जायते न अभिमे अजन्मा से पैदा होता ऐसा स्वीकार नहीं करते हो आप स्वभाव नहीं मानते हो इसमें दोष आएगा कहा स्वभावता इति पदम योजयति हो जाएगी को लेकर के कहे तो कहते हैं स्वभावता है वह भी व्याख्या करते हैं स्वभाव से ही नहीं हो नहीं सकता है निर्निमित्तम स्वभावता निर्निमित्तम निमित्त के बिना ऐसा नहीं हो सकता फलितम देख क्या हुआ का इत्यादि अनादित्वम जिसके आदि कारण है अनादि शरीर शरी शरीरादि जो भी हो धर्मा धर्म आदि क्वया तो हेतु तो फल अजन्मा अभूर्व तुमने जो अनादि स्वीकार किया यानी आदि नहीं, नहीं है कारण नहीं है ऐसा स्वीकार किया धर्माधर्म के लिए शरीर के लिए क्यों शरीर बनने के लिए उसका कारण धर्माधर्म पैदा नहीं हुआ बाद में होगा और धर्माधर्म बनने के लिए पहले बनाएंगे तो शरीर नहीं है धर्माधर्म होने से बाद में होना है अजन्मा होगा हो उस काल में अनादि होगा ऐसे जो हेतुफल दोनों के द्वारा अजन्मा दोनों को अजन्मा स्वीकार किया गया है तुमने ये कहा था टीका में कहते न हेतुफलोर जन्म बतोर अनादितम अभ्युन हेतु फल जो जन्म वाला को अनादि स्वीकार करना संभव नहीं है दोनों का जन्म दिखाना पड़ेगा आपको अनादि अनादिंग के काम नहीं चलेगा क्यों अभ्युपगम प्रांग, अभ्युप अभ्युपगम हेतु अजन्मा तो आकस्मिक अवश्य बिना कारण का मानेगा तो उसको अजन्मा मानना पड़ेगा क्यों अगर स्वीकार करते बिना कारण का पहले तो मानते शरीर और धर्माधर्म बिना कारण का बोल नहीं पाते हो कारण चाहिए बिना कारण का कोई होगा नहीं अगर मानव के बिना कारण का है, होता है स्वभाव तो होता है मानव के धर्माधर्म शरीर परिस्थिति में अब नहीं तो अजन्मा तो अगर आकस्म आकस्मिक विषय ही कहा अगर स्वीकार करते हो तो क्या होगा अजन्मा ही सिद्ध हो जाएंगे बिना कारण का जो होगा होगा ही नहीं वो अजन्मा ही रहेगा छे की टिप्पणी है अतर्कितम तब अने भी बला तो सोचा नहीं जा सकता है तुम्हारे लिए इष्ट नहीं वो आ जाएगा। तुम तो कहा स्वभाववाद निराकरण प्रतिज्ञात उत्तरार्धम अवस्टम प्रतिपादी स्वभाववाद का खंडन करते हुए प्रतिज्ञा जो की थी उसके उत्तरार्ध के द्वारा खंडन करते हैं जो अजात होगा आदि नश्य तस्य ही आदि जिसके कारण नहीं है उसके जन्म नहीं हो सकता ये स्वभाव बात प्रखंड बिना कारण का किसी का जन्म नहीं हो सकता यही था इत्यादि भाषा में कहा था यशमाद आदि माने कारण नद्यते आदि का कारण जिसका कारण नहीं होता है जिसका तस् उस व्यक्ति का ही आदि माने पूर्वक्ता जहाँता और जन्म होना संभव नहीं है कारण है तो जन्म नहीं तो इसके लिए क्या हुआ धर्माधर्म पैदा के लिए शरीर है में धर्मा धर्म पैदा करने के लिए तो अजन्मा हो जाएगा वो और शरीर पैदा होना है तो धर्माधर्मत चाहिए हई नहीं उस काल में बाद में होना है उसने शरीर पे अजन्मा सिद्ध हो जाता है जन्म की सिद्धि कहीं होती ये सिद्ध किया ठीक हमें आगे बोलते हैं वस्तुनो वस्तु तो जन्म अयोगाद अजम विज्ञान मात्र तत्व ये सिद्ध हुआ है अब तक कोई भी वस्तु हो वास्तव में जन्म अयोगात मान व्यावहारिक जन्म है काल्पनिक जन्म है व्यवहार चल रहा है किंतु वास्तविक जन्म होना नहीं जब विचार दृष्टि से चलते हैं तो कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता यह सिद्ध हुआ है वस्तु वस्तु तो जन्म अयोगात वास्तव में जो वस्तु का जन्म अयोग असंभव होने से अजम विज्ञान मात्र अजन्मा विज्ञान एक ही है एक, आत्मा एक है ये आत्मे सत्यम ज्ञान ब्रह्म एक विज्ञान मात्र है ज्ञान सभी आत्मा है तत्व विज्ञान मात्र इति उक्त ये सिद्ध हुआ अब इध्यादी अब बौद्ध मत को लाकर ही रहते हैं बौद्ध का चार मत होता है माध्यमिक मत योगाचार मत सौत्रिक मत वैभाषिक मत बौद्ध विचार मत है मुख्य विश्वस्य योगाचार मुख्यो मध्यम बिवर्तमखि विश्व जगत योगाचारते सतर्तखि अर्थस्त क्षणक स्वशाते बुद्धेति शुत्र प्रत्यक्ष क्षणभंग सक वैभाषिको भाषते बौद्ध कि बारे में ऐसा चार मत है मुख्य मत होता है माध्यमिक मत हैून्यवाद बाद है सारा जगत शून्य में कल्पित है जैसे हम ब्रह्म में कल्पित मानते हैं वेदांति वैसे वे, बौद्ध को मुख्य बात है शून्य में कल्प, अभाव में कल्पित है कोई भी वस्तु है या अभाव है दिख रहा है। जैसे हम सब एक ब्रह्म मात्र है मानते हैं बाकी और कुछ नहीं यही दिखता है मानते हैं उसी प्रकार वो अभाव में कल्पना करते हैं शून्य है शून्य का कोई मूल्य नहीं होता मुख्य माध्यमिको विभक्त विश्वस्य विश्व से जगत ये जो संपूर्ण जगत जो है शून्य से मैंने जगत शून्य में माना है जगत को मुख्य माध्यमिको विभक्त मखिलम शून्य से मैंने जगत शून्य में माना शून्य में कल्पना है ऐसा माना जगत को मुख्य बात है शून्य बात कुछ नहीं खाली शून्य है कुछ भी नहीं अभाव है ऐसा माता दूसरा बोलते हैं अभाव में कोई कल्पना नहीं कर सकती है थोड़ा आगे बढ़कर के बोलता है एक मत देखो रज्जू पड़ी होगी तो सर्प की कल्पना कर सकते हैं जहां कुछ भी नहीं है वहां सर्प की कल्पना नहीं होगी कोई भी रजत का टुकड़ा शिपी का टुकड़ा पड़ा होगा तो रजत की कल्पना करते हैं और कुछ है ही नहीं जहां वहां रजत की कल्पना नहीं करते मरुभूमि होगी तो जल की कल्पना होता है कल्पना होती है अगर मरुभूमि ना हो कोई पहले कोई अधिष्ठान चाहिए सुनने में कोई कल्पना होना संभव नहीं है करके दूसरा मत आ जाता बहुत है बौद्ध का ये योगाचार मते तुषंति मतया ताशांति वर्त तो योगाचार क्षण विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार मत उन मत यहां विज्ञान के धारा चलती उनकी विज्ञान है विज्ञानवादी बौद्ध जो बोलते हैं योगाचार मते संति मतया मत माने ज्ञान विज्ञान है तासाम विपरतों खिला। लाक्षणिक विज्ञान है उसी विज्ञान में सारा जगत कल्पित है एक विज्ञान है कोई ज्ञान विषयाकार बनाता है विषय नहीं है आकार बनाएगा विषय नाम कोई वस्तु तो वो विज्ञान ऐसा है जिस क्षण में पैदा होगा उसी क्षण में विषय का आकार बनाएगा उसी क्षण में नाश हो जाता है दूसरे क्षण में दूसरा विज्ञान चलता है वो तो दो प्रकार के विज्ञान मानते हैं विज्ञानवादी बहुत एक आलय विज्ञान और एक प्रवृत्ति विज्ञान इदम इदम करके एक धारा बाहर चल रही है एक प्रवृति विज्ञान और एक अहम अहम करके जो तो भीतर एक धारा चलती है जिसको आलय विज्ञान मानता है विज्ञानवादी बहुत दो विज्ञान को लेकर चलते हैं दोनों क्षणिक एक अहम अहम की धारा भीतर है और एक इधम इधम की धारा बाहर है इधम इधम इधम ऐसा होता है ऐसा है। वस्तु नहीं होता विज्ञानी है। विज्ञान का विज्ञान आकार बना लेता है वस्तु का आकार बना लेता है कल्पना है सारी वस्तु कल्पना है कल्पित है कि विज्ञान है और विज्ञान भी स्थिर नहीं है वो शिक्षण में नाश होगा जिस क्षण में उत्पन्न होगा उसी क्षण में विषय का आकार भी बनाएगा नील जैसा आकार बनाना बनाएगा उसी क्षण में नष्ट हो जाएगा अगले क्षण में दूसरा विज्ञान आ जाएगा प्रत्येक बदलता रहता है भीतर वाला भी बदलता है बाहर वाला भी बदलता है हम-हम की धारा बदलती रहती है एक ही विज्ञान नहीं होता इधम इधम की धारा भी बदलती रहती ऐसा है ऐसा मानते हैं तो शून्य माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्य से मैंने पहला मत मुख्य मत है यह मुख्य माध्यमिको मुख्य माध्यमिको विभर्त वकिलम सुन्य से मेरे जगत सारा जगत को सुनने में कल्पना माना अभाव है अभाव हमें वस्तु दिख रहा है जैसे रज्जु होती है सर्प दिखता है मुख्य मत है दूसरा वादी मानता है नहीं अभाव में कल्पना नहीं होती है रज्जु पड़ी होगी तो सर्प कल्पना होती है मरुभमि होगी तो जल की कल्पना होती है सुक्ति का टुकड़ा होगा तो चांदी की कल्पना होगी किंतु कुछ तो नहीं वहां पर कोई कल्पना नहीं होती है निरधि कल्पना अभाव को अधिष्ठान बना करके कल्पना नहीं कर सकते इसलिए विज्ञान है योगाचार मत योगाचार मत मतलब विवर्तो खिलह संपूर्ण जगत विज्ञान में कल्पित है आए विज्ञान और विज्ञान है, ज्ञान की धारा क्षणिक विज्ञान है कुछ कल्पित है विज्ञान है मानी भाव पदार्थ है कुछ में कल्पना होती वो होता है विज्ञान हम मानते हैं वस्तु तो। जैसे ऋतु होती है हम सर्प मानते हैं ऐसे मान मान्यता है कल्पना मानते हैं जगत गुरु तीसरा मत आता है नहीं ऐसा मान के काम नहीं चलेगा यद्यपि हमारा मत ये नहीं होता कि दूसरे का मत है बाह्य बाह्य को बाह्य अर्थ को स्वीकार करना बाह्य विषय को स्वीकार करना बौद्ध मतव नहीं होता है बाह्य विषय होता है ऐसे मानते नहीं क्यंतु फिर भी मानते हैं दूसरे बाद अर्थोस्थि क्षणिका स्वशाव अनुमित बुद्धे सौत्रांति का जब सौत्रांतिक मत आता है तीसरा मत वो कहते हैं अर्थ भी है विषय भी है विज्ञान विज्ञान में बाहर विषय भी है विषय यदि न हो वो विज्ञान एक अनेक आकार नहीं बना पाएगा कभी नीला आकार आएगा कभी पीता आकार आएगा जैसे विषय होगा विज्ञान वो आकार बनाएगा तो अगर विषय न हो तो एक ही आकार में विज्ञान को रहना चाहिए विज्ञान में आकृतियां बदलती है कभी नीला कभी काला कभी पीला ऐसा होगा जैसे विषय होगा गी, उसका तो उसको पकड़ ले रहा विषय न हो तो विज्ञान में एक ही आकार आनी चाहिए या आकार भेद हो जाता है कभी लीलाकार कभी पिताकार आदि दिखाई पड़ता है तो बाहर का विषय भी है मानना पड़ेगा ये तृतीय वार सौत्रांतिक वार है बाह्य विषय भी है किंतु क्षणिक है किंतु प्रत्यक्ष से सित नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण ने कितने बार हमको धोखा दिया है सर्प मान रहे थे ऋतु मिली हमको मां प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बता रहा था सर्प बता रहा था जंतु बाबू रजू हाथ में आप चांदी बता रहा था प्रत्यक्ष प्रमाण मिला क्या सुक्ति का टुकड़ा जल बता रहा था दिन भर दौड़ते रहे जल के लिए प्यासे होकर के मिली मरुभूमि मिली प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर विश्वास नहीं अनुमान सही होता है किंतु वस्तु की सिद्धि होगी बाह्य विषय की अनुमान से ऐसा होता है से सिद्धि क्योंकि पहले प्रत्यक्ष जो होगा एकाएक विश्वास नहीं करते हैं तार्किक लोग क्यों नहीं करते हैं प्रत्यक्ष कई बार धोखा दिया है दिया हमको चांदी समझ के दौड़ते रहे लोग लोग लोग लो, प्रवृत्ति हो गई हमारी सुक्ति का टुकड़ा मिला प्रत्यक्ष प्राण चांदी बता रहा था किंतु तो बाद में चांदी नहीं मिला रहा चांदी नहीं मिली सुक्ति मिला जल है करके घूमते रहे दिन भर किंतु तो मरूभूमि का रेत मिला प्रत्यक्ष प्राण जल बता रहा था तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो वस्तु दिखाई पड़ता है बाद में अनुमान करते हैं तार्किक लोग क्या करते हैं वहां पर जाना अर्थ क्रिया अर्थक्रियाकारिता उस न्यायिकी ने देखना जल दिखाई पड़ता है यहां से नदी में जल दिखाई देता है तो तार्किक लोगों में एकाएक विश्वास नहीं होगा पौराणिक आदि तो मान जाते हैं जल है करके मान लेते हैं किंतु वो जो जगह जगह जो धोखा हुआ उनको ख्याल ही नहीं आता प्रत्यक्षाण कितना धोखा देता है जगह जगह धोखा देता है रज्जु को सर्प बता दिया उसमें सर्प दिखाई दे रहा था प्रत्येक चक, चक्षुराधी इंद्र समयकर से सर्प में था कि तो रज्जु के लिए तो जल का ज्ञान होगा यहां से उसको विश्वास नहीं होगा जहां जल दिखाई दिया वहां जाएगा जल मिलता कि नहीं मिलता जल का कार्य जो तो शीतता अथवा अर्थ क्रिया का तो प्यास बूझता कि नहीं देख सब ठीक होने के बाद कहेंगे हाँ वो ज्ञान सही था पहले जो ज्ञान हुआ था सही था अनुमान से सिद्ध होता है जिसको अनुव्यवसाय ज्ञान करके मानते हैं नैया अर्थोस्थित क्षणिका स्तोसाद बुद्धि की सूत्रांतिका सौत्रांतिका ऐसा आया है बाहर का विषय भी स्वीकार करना पड़ेगा यद्यपि हमारे सिद्धांत में नहीं है यह पर सिद्धांत दूसरे का सिद्धांत है फिर भी विषय को स्वीकार करना पड़ता है क्यों अगर बाह्य विषय न हो तो जो विज्ञान की धारा चलती है इधम इधम करके धारा चलेगी उसमें एक ही आकार होनी चाहिए भिन्न भिन्न भिन आकृति नहीं आना चाहिए विषय नहीं है कभी नीला कभी पीला कभी काला ऐसा नहीं हो कभी लाल ऐसा नहीं होना चाहिए वो तो किसके अधीन विषय के अधीन हो रहा है आकृति जो आ रही है विषय को पड़ेगा यद्यपि हमारे गुरु ने नहीं बताया हमारा सिद्धांत नहीं फिर दूसरे का सिद्धांत होने पर उसको मानना पड़ेगा ये सौत्रांतिक बोलेगा किंतु वो सिद्ध होगा किससे बाह्य विषय की सिद्धि अनुमान से सिद्ध होगा प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं अनुमान से सिद्ध होगा बोलेगा सऊत्रांतिक क्षणिक अर्थोस्थि क्षणिका स्थाई अर्थात स्थाई विषय तो नहीं है क्षणिक विषय है किंतु बाह्य विषय को स्वीकार करना ही पड़ेगा नहीं करेंगे तो विज्ञान में जो भिन्न भिन्न आकृति नहीं आ सकती आकृति आती है भिन्न भिन्न आकृति होती है छोटी बड़ी आदि आकृति आ जाती है विज्ञान में ज्ञान और निराकार नीलाकार पिताकार आदि विरोधी धर्म दिखाई पड़ते हैं और वस्तु रहो तो एक ही दिखना चाहिए विज्ञान एक ही है ऐसी स्थिति है जैसे स्फटिक होता है तो उसमें जैसे उपाधि कोई होगी तो वही आकृति आ जाती है वैसे विज्ञान में कोई होना है लाल पुष्प पाष्ट्र में होगा तो स्फटिक लाल दिखाई पड़ेगी आप हरा पुष्प होगा तो हरा दिखाई देना है तो यहाँ विषय भेद के कारण से फटिक भिन्न भिन्न दिख रहा है वैसे विज्ञान को भी ऐसे मानना पड़ेगा कि विषय है बाहर विषय है ऐसा मानना पड़ेगा दो दो वादियों ने तो बाह्य विषयों का अपलोभ कर दिया एक ने अभाव में कल्पना की विषयों की कल्पित है बोला दूसरे ने विज्ञान में कल्पित है बोला तीसरा मानते न बाह्य विषय भी है क्षणिक है किंतु अनुमान से बाह्य विषय है कल्पित ये सौत्रांतिक कहते हैं चौथा होता है वैभाषिक प्रत्यक्षम क्षण भंगुरम च सकलम वैभाषिको भाषते वैभाषिक जो मत होगा बहुतों का एक मत है वो तो कहता है सभी विषय प्रत्यक्ष होता है देखो अग्नि से जो संपर्क होगा हमारे धोगेन्द्रिय तो क्या उस काल में अनुमान करने लगेगा तुरंत ज्ञान होगा प्रत्यक्ष ज्ञान होगा या अनुमान करेगा उस काल में अग्निजन्य अग्नि के संपर्क जन्य जो दुख होगा मुझे दुख हुआ कि नहीं हुआ वहां अनुमान करने लग जाएगा या प्रत्यक्ष कर लेगा अनुभव करेगा कि हाँ दुख हुआ ऐसा अनुभव करेगा प्रत्यक्ष हो जाता है अग्निजन्य जो कष्ट आएगा अग्नि का संपर्क होने पर जो हाथ जला तो उसे अनुमान करने लगेगा उसको अनुभव नहीं होता उस होता है प्रत्यक्ष होता है ऐसे ऐसे है प्रत्यक्ष क्षण भंगुरम दस कलम वैभाषिको भाषते ऐसा आया है वैभाषिक जो मत है वो कहते हैं सब विषय प्रत्यक्ष होता है अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है प्रत्यक्ष होता है किंतु क्षण भंगुर है प्रत्यक्ष प्रतिष्ठ नष्ट हो जाता है उसी काल में उत्पन्न होना उसी काल में नष्ट होना है ऐसा वैभाषिक बौद्धमक चार मत है जब हम आस्तिकवाद और नास्तिकवाद को देखते हैं वादस दर्शन करके एक पुस्तक है हाँ, हम अभी जो पढ़ रहे हैं अद्वैत दर्शन पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं तो वादस दर्शन होता है छह तो होते हैं नास्तिकवाद छस्तिकवाद छर्शन है नास्तिकवाद में होते चार तो बौद्धपति है शून्यवाद विज्ञान बाद बाह्य विषय का अनुमान से सिद्धि वाला बात और प्रत्यक्ष बाद चार बार और एक जैन है और एक चार बार है ये नास्तिक दर्शन में होते हैं ईश्वर है। आदि को नहीं मानते हैं वेद को नहीं मानते हैं ये नास्तिकवाद में आते हैं बौद्ध बहुत चार बहुतों का चार वेद हो जाता है शून्य मान माध्यमिक योगाचार सौतांतिक वैभाषिक चार मत है शून्य मत चार स्तिक है एक और और नास्तिक नास्तिक बाकी आस्तिक आस्तिक आस्तिक है है है न्याय मानी ईश्वर को मानता है चलता है वेद को मानता है दृष्टांति रूप में भले मानता हो कि मानता है न्याय और वैशेषिक और सांख्य और योग का दर्शन भी आस्तिक दर्शन है नास्तिक नहीं है।, योग, है वो भी आस्तिक है वो जैव नि जी के द्वारा रचित सूत्र है पूर्व मीमांसा व्यास जी के द्वारा रचित है ब्रह्म सूत्र उत्तर मीमांसा वेदांत मीमांसा और वेदांत करके छह दर्शन होते हैं आस्तिक दर्शन न्याय वैशेषिक ख्य योग मीमांसा और ये आस्तिक दर्शन में आते हैं मिलकर के द्वादश दर्शन की चर्चा होती है छह दर्शन हमें त्याज्य के रूप में लेना है नास्तिकवाद जो छह बाद शास्त्रों में जो चर्चा आती है इन्हीं में से घूमते रहते हैं शास्त्रकार अभी तो कई बाघ बने हुए हैं अलग अलग परंपरा कई कहां पहुंच चुकी है शास्त्रों में जो चर्चा आएगी ये बारों की चर्चा आती है बारह में से किसी व्यक्ति चर्चा लेके जाते हैं कभी बात की चर्चा आती हो तो किसकी आ रही हो बौद्धों का आ रही हो जैन का आ रहा हो या चार्वाक बाग का हो ध्यान तो देना होगा और आस्तिकवाद की भी चर्चा हो रही है तो कभी न्याय की चर्चा आती है कि नहीं वेदांत में आते हैं बोलेगा कभी वैशेषिक बोलेगा कभी सांख्य का आएगा कभी योग का आएगा कभी मीमांसा संबंधी बातें भी आ जाते हैं कभी के बात भी आते हैं से बताएं तो यहाँ टीका में कहते हैं जन्मात अजम विज्ञान मात्र वस्तु का वास्तविक जन्म नहीं हो सकता है यह पहले सिद्ध कर दिया जो नैयायिक वैशेषिक आदि मत का, का खंडन कर दिया और मीवांशक मत का भी खंडन कर दिया धर्माधर्म तो से शरीर शरीर से धर्माधर्म वो भी नहीं बन पाया और न्याय वैशेषिक वाला एक दूसरे से प्रहारित होकर के समाप्त हो जाते हैं एक बोलते हैं विद्यमान की उत्पत्ति एक बोलते हैं अविद्यमान की उत्पत्ति एक दूसरे से खंडित हो जाते हैं ये सब खंडित हो गए तो वस्तु का वास्तविक जन्म नहीं हो सकता है इसलिए अजम अजन्मा, अजन्मा है सारे वस्तु विज्ञान मात्र है विज्ञान स्वरूप आत्मा है तत्व वास्तविक वस्तु एक ही है आत्मा विज्ञान स्वरूप आत्मा ये कहा था इधानी उत्थापय बौद्ध के जो बाह्यार्थवादी बौद्ध सौतांतिक मत है वो ला करके रखते हैं बाह्यार्थवाद में दो आ जाते हैं एक अनुमान से सिद्ध मानता है एक प्रत्यक्ष सिद्ध मानता है सौतांतिक और वैभाषिक दो मत आ करके बोलते हैं उनका कहना है यद्यपि हमारे मत में विज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु तो नहीं है विज्ञान ही है किंतु फिर भी ये जो अग्नि आदि के अग्नि आदि संपर्क जो दुख होगा अग्नि से जब हाथ जल जाए उस स्थिति में हमें अनुभव होता है दुख का तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है तो अग्नि भी है अग्नि ना होती तो क्यों चलाती हमको हाथ क्यों जलता हमारा तो बाह्य विषय भी है अग्नि भी है हाथ भी है और तो दुख होगा तभी तो होगा बाह्य विषय हाथ को बाह्य विषय अग्नि भी है मानना पड़ेगा खाली विज्ञान होता तो दुख दर्द नहीं होना चाहिए खाली विज्ञान में दर्द कहां होगा दर्द होता है दुख होता है बाह्य तो विषय पे मानना पड़ेगा यदि भी हमारा बात नहीं है पर सिद्धांत को मानना पड़ेगा दूसरे का सिद्धांत है बाह्य सिद्धांतवादी और है पौराणिक आदि जो कुछ है नया मानते हो हम तो बौद्ध हैं हमारे मत बाह्य वस्तु को मानते नहीं फिर भी दूसरे के सिद्धांत अनुपर मानना पड़ेगा उसी की तरह काम नहीं चलेगा ये बाह्य अखबार बोलेगा सौत्रांतिक परिभाषिक कैसा कहेगा विषय है बाह्य विषय क्षणिक एक अनुमान से सिद्ध होता है बोलता है एक प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है बोलता है ये उत्थापन करते हैं कहा कार्य है बौद्ध मत है यहाँ बौद्ध बोलेगा आगे खंडन करना है पहले बौद्ध मत कर पर साथ भाई अच्छा बुद्ध से ही चतवारा चतवारा शिष्या बौद्धों के चार शिष्य है एक शून्य में चले गए एक विज्ञान बाद में चले गए एक अनुधि से बाह्य विषयों में सिद्ध करने वाले निकले और एक प्रत्यक्ष से बाह्य विषय सिद्ध करने वाले मत हो गया चार मत हो गया बुद्ध ने जो भी उपदेश किया होगा किन्तु उनके अनुयाय ने कुछ और प्रकार कर दिया बुद्ध ने जो भी किया एक ही उपदेश होगा ना किंतु चार शिष्य थे चारों ने अलग अलग ढंग के पंथ बना दिया तो अलग अलग ढंग से समझा होगा तभी तो अलग अलग बात माना उन्होंने एक कहता है शून्य से सुनने में पैदा होता है सब दूसरा बोलता है विज्ञान में पैदा होता है गुरु ने तो एक ही उपदेश किया होगा बुद्ध को हम भगवान मानते हैं हमारे पुराणों में दस अवतार में एक अवतार है और उनका मत का खंडन किया जा रहा है वेदांत में बौद्ध मत का खंडन होता है वास्तव में बुद्ध मत का खंडन नहीं होता बुद्ध से इन्हें ये बौद्ध के, के संतान का मत का खंडन है ये बौद्धों के, के संतान यह बिगाड़ा हुआ गुरुजी का उपदेश तो एक ही रहा होगा कि तो शिष्यों ने चार मत निकाल दिया चार बाद बन गया होगा शन्यवाद विज्ञानवाद और अनुमान से बाह्यार्थ सिद्धिवाद और प्रत्यक्ष सिद्धिवाद बौद्ध पद का खंडन होता है कभी भी बुद्ध पद का खंडन नहीं किया बुद्ध ने क्या कहा समझा ही नहीं अपने ढंग से बनाने लग गए अगर समझा होता तो एक ही ढंग से चलना चाहिए ना चारों को नहीं? चारों का अलग अलग मत बन गया स्तिक सिद्धांत में चार बाद इनका ही है नास्तिक दर्शन में चार बाद इनका ही आता है बुद्ध से ही चपरा शिष्या बुद्ध के चार शिष्य है कौन है वो सौत्रिक वैभाषिक योगाचार माध्यमिकाख्या चार शिष्य थे एक का नाम था सौत्रांतिक दूसरे का नाम था वैभाषिक तीसरे का नाम था योगाचार और चौथे का नाम माध्यमिक ये कहा तत्र प्रत्यक्ष अनुमान विद्यतया क्रमश आद्य घटादि बाह्यर्थम अभ्युगछता उनमें से चार में से पहले वाला जो दो है कौन दो है सौत्रांतिक और वैभाषिक जो चार है पहले वाले दो चार में से दो आद्य घटादि बाह्य पदार्थम अभ्युवग्छता घटादि बाह्य पदार्थ को भी स्वीकार करते हैं सौत्रांतिक और वैभासिक बाह्य पदार्थ का भी स्वीकार करते हैं बाकी विज्ञानवाद वो योगाचार होगा माध्यमिक होगा बाह्य वस्तु को स्वीकार करता नहीं विज्ञानवादी बोलेगा केवल एक विज्ञान है भीतर है उसके दो प्रकार से धारा चलती है एक इदम इदम करके एक अहम अहम करके जिसको आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान बोलते है विज्ञानवादी कहेगा उससे विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ आए ही नहीं एक वस्तु है विज्ञान वो भी क्षणिक कोई विषय के आकार बना लेता है विषय नहीं है यह विज्ञानवादी का है विषय की कल्पना हो जाती है वहां दूसरा शून्यवादी जो माध्यमिक है वो बोलेगा नहीं ना विज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है शून्य है कुछ नहीं है कुछ नहीं में कल्पना होती है चार बात है बौद्धों का एक कहा बौद्ध से ही चतवारा शिष्य बौद्धों के चार शिष्य है एक का नाम सौत्रांतिक है एक का नाम वैभाषिक है, ना, तो है एक का नाम योगाचार है एक नाम माध्यम है उन्होंने पंथ चलाया अपना अपना पंथ बनाया चार पथ होके चल पड़े प्रत्यक्ष अनुमान वेद्यतया भ्रमश आद्यो दो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा वेद्य मानते हैं बाह्य विषय को मानते हैं उन्हें से पहले वाले दो तो बाह्य विषयों को मानने वाले होते हैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है कहता है बाह्य विषय क्षणिकाय बोलता है एक कहेगा और सौत्रांतिक बोलेगा मैं अनुमान से सिद्ध होता है बाह्य विषय सिद्धि होती है क्षण क्षण क्षणिक विषयवादी है घटाधि बाह्य पदार्थ अभिगछता है घटाधि बाह्य पदार्थ को स्वीकार करते हैं दोनों माने विज्ञान से अतिरिक्त तो बाह्य विषय की भी स्वीकार करते हैं अंत अंत माने कौन विज्ञान योगाचार और में ये दो आंतरिकणिक विज्ञान शून्य एक मानते हैं आंतरिक विज्ञान मानते हैं भीतर में विज्ञान भी है क्षणिक विज्ञान है ये योगाचार का मत होगा दूसरा शून्य शून्य बात प्रथमा के दो वचन है यह आंतरिक क्षणिक विज्ञान शून्य शून्य अलग मत और आंतरिक विज्ञान अलग शून्यम शब्द नपुंसक करके शून्य कर रखा है प्रथमा के दो वचन है ये दोनों बाद है जैसे ज्ञानम ज्ञाने होता है उस प्रकार है तत्र तथा और मतम उठापय उनमें से पहले वाले का मत यहाँ लाते है। किसका सौतांतिक और वैभाषिक का मत पहले लाते है आगे इनका मत सही है कि नहीं है आगे फिर विचार चलेगा वो ऐसा मानते हैं बोलते हैं ये कहना चाहते हैं तो समय तो हो गया फिर करेंगे ओम भद्रम कर श्री स्वाशेदे मेरे वाई ओम शांति